पातंजल योग प्रदीप सूत्र 19 संगति सूत्र 18 में समाधि का स्वरूप दिखाकर विचारानुगत से ऊंची आनंदानुगत अथवा अस्मितानुगत सम्प्रज्ञा समाधि की भूमि को प्राप्त कर लिया है उनको असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति के लिए अन्य साधारण मनुष्यों जैसी पुरुषार्थ की अपेक्षा नहीं होती वे जन्म ही से पिछले योग बल के कारण इसके प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं भव प्रत्ययो प्रकृति लयानाम विदेह और प्रकृति लयों को जन्म से ही असंप्रज्ञात समाधि की प्रतीत होती है व्याख्या सत्रहवें सूत्र में बदला आए हैं कि विदेह वे योगी हैं जो वितर्कानुगत तथा विचारानुगत समाधि को सिद्ध करके शरीर से आत्माध्यास छोड़ चुके हैं और आनंदानुगत भूमि में प्रविष्ट होकर उसका अभ्यास कर रहे हैं उनका देह में आत्माभिमान निवृत्त हो गया है इसलिए विदेह कहलाते हैं प्रकृति लय वे योगी हैं जिन्होंने आनंदानुगत को सिद्ध कर लिया है और सातों प्रकृतियों का साक्षात करते हुए अस्मितानुगत समाधि का अभ्यास कर रहे हैं कोई कोई योगी इन दोनों समाधियों को की मनोरंजक आनंदमय और शांत अवस्थाओं को ही आत्मावस्थिति समझ कर इन्हीं में मग्न रह जाते हैं और उनमें संतुष्ट होकर आगे बढ़ने का यत्न नहीं करते शरीरांत होने पर ये विदेह योगी अपने संस्कार मात्र के उपयोग वाले चित्त से कैवल्य पद के समान एक लंबे समय तक आनंद और ऐश्वर्य को भोगते हैं इसी प्रकार प्रकृति लय अपने अधिकार के सहित चित्त के साथ शरीर त्याग के पश्चात विदेहों से भी अधिक लंबे समय तक अस्मिता प्रकृति में वै पद के समान आनंद अनुभव करते हैं किंतु यह वास्तविक स्वरूपावस्थिति मुक्ति नहीं है जैसा कि सांख्य दर्शन में बतलाया गया है नानंदाभिव्यक्ति मुक्ति निर्धम आनंद का प्रकट हो जाना मुक्ति नहीं है क्योंकि यह आत्मा का धर्म नहीं है किंतु अंतकरण का धर्म है न कारण लयात कृतकृत्यता मग्नवद्युत्थानात कारण अस्मिता प्रकृति में लय होने से पुरुष को कृतकृत्यता स्वरूपावस्थिति नहीं हो सकती है क्योंकि उसमें डुबकी लगाने वाले के समान पानी से ऊपर उठना होता है अर्थात जिस प्रकार डुबकी लगाने वाले को एक निश्चित समय तक पानी में रहने के पश्चात श्वास लेने के लिए पानी के ऊपर उठना होता है इसी प्रकार विदेह और प्रकृति लयों को भी परम तत्व ज्ञान अथवा आत्मस्थिति प्राप्त करने के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है उनकी समाधि भव प्रत्यय कहलाती है प्रत्यय नाम प्रतीति प्रकट होने ज्ञान होने के हैं अर्थात जन्म से ही जिसकी प्रतीति होती है अथवा जो जन्म से ही प्रकट होता है अर्थात जन्म से ही जिस असंप्रज्ञात समाधि के प्राप्त करने की योग्यता होती है उसे भ्रव प्रत्यय कहते हैं अथवा भवात प्रत्यय भव प्रत्यय भवात नाम जन्म से प्रत्यय नाम ज्ञान जन्म से ही है ज्ञान जिस असंप्रज्ञात योग की प्राप्ति का उसका नाम भव प्रत्यय है अथवा भव नाम जन्म का है और प्रत्यय कारण को कहते हैं भव प्रत्यय से यह अभिप्राय है कि इनका चित्त पूर्व जन्म की योग सिद्धि के प्रभाव से जन्म से ही असंप्रज्ञात योग में प्रवृत्त होता है इन विदेह और प्रकृति लय योगियों को असंप्रज्ञात योग की प्राप्ति विषयक ज्ञान का अधिकार प्राप्त होता है वे श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा आदि साधनों का पूर्वजन्म में अभ्यास कर चुके हैं इसलिए उनको इन साधनों की आवश्यकता उपाय प्रत्यय वाले योगियों की भांति इस जन्म में नहीं होती पिछले जन्म के अभ्यास के संस्कार के बल से उनको पर वैराग्य उदय होकर विराम प्रत्यय के अभ्यास पूर्वक असम्प्रज्ञा समाधि सिद्ध हो जाती है भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद गीता अध्याय ६ में ऐसे विचारानुगत आनंदानुगत और अस्मितानुगत भूमियों के योगियों की संज्ञा जिन्होंने स्वरूपावस्थिति को शरीर त्याग से पूर्व लाभ नहीं कर पाया है योग भ्रष्ट कह करके उनकी गति इस प्रकार बतलाई है